सी आई ई e टी एनसीईआरटी e द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम में संकलित एक पाठ पाठ का शीर्षक है ईदगाह रमजान के पूरे 30 दिनों के बाद ईद आई है गाँव में कितनी हलचल है ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं किसी के कुर्ते में बटन नहीं है पड़ोस के घर से सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है किसी के जूते कड़े हो गए हैं उन में तेल डालने के लिए तेली के घर भाग आ जाता है जल्दी-जल्दी बैलों को सानी पानी दे दें ईदगाह से लौटते-लौटते दोपहर हो जाएगी लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं किसी ने एक रोजा रखा है वो भी दोपहर तक किसी ने वो भी नहीं लेकिन इद गहा जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है रोजे बड़े बुढ़ों के लिए होंगे इनके लिए तो इद है रोज इद का नाम रखते थे आज वो आ गई अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते बार-बार जेब से अपना खजाना निकालकर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं महमूद गिनता है 1 2 12 उसके पास पैसे हैं मोहसिन के पास 1 2 3 4 8 9 15 पैसे हैं इन्हें अनगिनत पैसों में अनगिनत चीजें लाएंगे खिलौने मिठाइयां बिगल गेंद और जाने क्या-क्या और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है हामिद के पांव में जूते नहीं हैं सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था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 उनकी बड़ी-बड़ी मूछें हैं इतने बड़े हो गए अभी तक पढ़ने जाते हैं न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर हामिद के मदरसे में दो-तीन बड़े-बड़े लड़के हैं बिल्कुल तीन कौड़ी के रोज मार खाते हैं काम से जी चुराने वाले इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे और क्या सहसा ईदगाह नजर आया नमाज खत्म हो गई है लोग आपस में गले मिल रहे हैं तब मिठाई और खिलोने की दुकान पर धावा होता है। ग्रामीनों का ये दल इस विशाय में बालकों से कमुच्सा ही नहीं है। ये देखो, हिंडोला है। एक पैसा देकर चड़ जाओ। कभी आज़ें। आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे कभी जमीन पर गिरते हुए यह चरखी है लकड़ी के हाथी घोड़े ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं एक पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो महमूद और मोहसिन और नूरे और सम्मी इन घोड़ों और ऊंटों पर बैठते हैं हामिद दूर खड़ा है तीन ही पैसे तो उसके पास हैं अपने कोष का 1/3 सारासा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता सब चरखियों से उतरते हैं अब खिलौने लेंगे इधर दुकानों की ये कतार लगी हुई है तरा तरा के खिलोने हैं सिपाही और गुजरिया राजा और वकील भिष्टी और धोबिन और साधू वाह! कितने सुन्दर खिलोने हैं अब बोलना ही चाहते हैं महमूत सिपाही लेता है खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला कंधे पर बंदूक रखे हुए मालुम होता है अभी कवायत कि ये चला रहा है मुहसिन को भिष्टी पसंद आया कमर जुकी है उपर मशक रखे हुए है मशक का मूँ एक हाथ से पकड़े हुए है बस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 खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर-चूर हो जाए जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए ऐसे खिलौने लेकर वो क्या करेगा लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है और चाहता है कि सारा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता खिलोने के बाद मिठाइयां आती हैं किसी ने रेवड़ियां ली हैं किसी ने गुलाब जामुन किसी ने सोहन हलवा सभी मजे से खा रहे हैं ठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की हैं लड़कों के लिए यहां कोई आकर्षण नहीं था वे सब आगे बढ़ जाते हैं हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है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 घर में एक काम की चीज हो जाएगी खिलोने से क्या फायदा हामित के साथ ही आगे बढ़ गए है सबील पर सब के सब शर्वत भी रहे है देखो सब कितने लाल्ची है इतनी मिठाईया ली मुझे किसी ने एक भी न दी उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो मेरा यह काम करो आप अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा खाएं मिठाइयां आप मुंह सड़ेगा थोड़े फुनसिया निकलेंगी आपकी जुबान चटोरी हो जाएगी सब के सब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है हंसे मेरी बला से उसने दुकानदार से पूछा यह चिमटा कितने का है दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ न देखकर कहा यह तुम्हारे काम का नहीं है जी बिकाओ है कि नहीं बिकाओ क्यों नहीं है और यहां क्यों लाद लाए हैं तो बताते क्यों नहीं क्या पैसे का है 6 पैसे लगेंगे हामिद का दिल बैठ गया ठीक ठीक बताओ ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे लेना हो लो नहीं चलते बनो हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे लोगे यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की गुढ़कियाँ ना सुने लेकिन दुकानदार ने गुढ़कियाँ नहीं दी बुलाकर चुम्टा दे दिया हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया ज़रा सुने सब के सब क्या-क्या आलोचनाएं करते हैं मोहसिन ने हंसकर कहा ये चिमटा क्यों लाया पगले इससे क्या करेगा हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा ज़रा अपना फिसती जमीन पर गिरा दो सारी पसलियां चूर-चूर हो जाएं बच्चों की तो ये चिमटा कोई खिलौना है हामिद खिलौना क्यों नहीं है अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई हाथ में लिया फकीरों का चिमटा हो गया चाहूं तो इससे मंजिरे का काम ले सकता हूं एक चिमटा जमा दूं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 दो आने की है हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी धप ठप बोलने लगी जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए मेरा बहादुर चिमटा आग में पानी में आंधी में तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं फिर मेले से दूर निकल आए हैं 9 कब के बच गए धूप तेज हो रही है घर पहुंचने की जल्दी हो रही है बाप से जिद भी करें तो चिमटा नहीं मिल सकता है हामिद है बड़ा चालाक इसीलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे बालकों के दो दल हो गए हैं एक और मिट्टी है, दूसरी और लोहा अगर कोई शेर आ जाए, मिया भिष्टी के छक्के छूट जाए मिया सिपाही मिट्टी की पंदूग छोड़ कर भागे वकील साब की नानी मर जाएं चोगे में मूँ छिपा कर जमीन पर लेड़ जाए मगर ये चिम्टा ये बहादुर ये रुस्त में हिंद लपक कर शेर की करदन पर सवार हो जाएगा और उसकी आँखे निकाल लेगा मुहसिन ने एरी चोटी का जोर लगाकर कहा अच्छा पानी तो नहीं भर सकता हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा बेस्ती को एक दांड बताएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर द्वार पर छड़कने लगेगा मोहसिन परास्त हो गया पर महमूद ने कुमुक पहुंचाई अगर बच्चों पकड़े जाएं तो अदालत में बंधे-बंधे फिरेंगे तब वकील साहब के ही पैरों पड़ेंगे हामिद इस ट्रबल तर्क का जवाब ना दे सका उसने पूछा हमें पकड़ने कौन आएगा नूरे ने अकड़कर कहा ये सिपाही बंदूक वाला हामिद ने मूंछ चढ़ाकर कहा हां